तो रावण ने क्या कि उन पांच हीरो को सिंदूक में डाला रथ पर रखा अपने और सीते काल लेकर चले गया लंका जहां इसका पूजा का घर था उसने सिंधु को वहां रख दिया और आगे बोला तो अपनी पत्नी मंदोत्री से कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया, जाऊ बोले जाओ सिंधुक उठा के लाओ मंदोत्री से उठे ना रावण आया रावण से भी सिंदुक ना उठे तो बोले ठीक है यही खोल लेते हैं अब जैसे ही सिंधु को खोला तो उसके अंदर एक दिव्य कन्या लेती और जो आंखें फाड़ फाड़ कर रावण को देख रही है उस कन्या ने कहा देख रावण तेरे राज्य में आती तुझे कितनी भारी पड़ गई तो मैं ही तेरा काल हुआ रावण चमचमाती हुई तलवार निकालकर जब उस कन्या को मारने की तैयारी करने लगा तो मंदोत्री ने रोक दिया मंदोत्री ने कहा बात सुनिए जब वो हीरे कन्या बन सकती है ना तो ये कन्या ही काली बन सकती है इसलिए ऐसा कुछ ना करो सिंधु को बंद करवा दिया मंदोत्री ने कहा इस सिंधु को लेकर जाओ और ऐसी जगह पर डालो जो बंजर भूमि हो तो हजारों लोगों ने सिंधु को उठाया हजारों लोगों ने रथ पर डाला जा रहे थे तो जनक जी का राज्य था जहां अकाल पड़ा था बंजर भूमि थी तो वहीं खड्डा खुद कर क्या कर दिया था सिंधु को डाल दिया और आगे चलकर जो है वो जनक जी महाराज जी जब ऋषियों के पास गए थे तो ब्राह्मणों ने कहा राजन ये आकाल तुम्हारा दूर हो सकता है तुम जब हल चलाओगे हम वैदिक मंत्रों का जप करेंगे तो सोने का हल्ला होना चाहिए बोलिए था जो हल चला लेकिन वो सोने का था तो उस समय जनक जी महाराज जी जो है वो हल चला रहे थे उस समय उनके हल की जो नोक थी सीत वो अटक गई तो जैसे ही खड्डा खोदा तो एक सिंधु निकला और सिंधु को खोला तो दिव्य कन्या जैसे ही वो दिव्य कन्या मुस्कुराने लगी तो दिव्य वर्षा होने लगी उस समय सीत मतलब वो लोहे की सीत के कोने से कन्या का जन्म हुआ इसलिए नाम पड़ गया सीता बोलो सीता मैया की जय और जनक जी की लाडली बन गई तो नाम जानकी हो गया बोलो जानकी मैया की जय तो इस प्रकार से जो है वो माँ सीता के अवतार के विषय में चरित रहा था वैसे अनेकों कल्प भेद से कथा आएगी तो आनंद रामायण में प्रसंग सुना था पढ़ा था तो सो आपको बता दिया बोलो दीन बंधु भगवान की जय हा महाराज <coughs> ये था शिव धनुष बड़े बड़े राजा इस धनुष को ना उठा सके और जनक जी महाराज तो जान गए थे कि राम तो साक्षात पर ब्रह्म है राम ही से उठा सकता है पर राम सीधे तो हट नहीं सकते क्योंकि राम तो ये झंडा और लक्ष्मण जी ये डंडा झंडा होगा तो झंडा ऊपर आएगा ना तो उस समय कठोर वचन के दिए श्री जनक जी महाराज जनक जी ने कहा हमको तो ऐसा लगता है कि ये भूमि जो ना वीर वीर पुरुषों से शून्य हो गई है उठ गए लक्ष्मण जी हे जनक मुंह संभाल कर बात करो इच्छुआ को राजा राम मौजूद है जनक तुमने ब्रह्मांड देखे अब जनक जी बोले ब्रह्मांड तो नहीं देखे कच्चे गढ़े तो देखे होंगे बोले हा कच्चे गढ़े देखे हैं बोले कच्चे गढ़ों की तरह ये सारे ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा मैं। राम जी ने बोला हे लक्ष्मण क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है लक्ष्मण जी बोले ज्यादा ही कुछ कह दिया क्या कहें अरे लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं अपने बल पर थोड़ी केरा मैं तो आपके बल पर कह रहा हूं ब्रह्मांडों को फोड़ सकता भक्त वो जो भगवान के बल पर चले बोल भक्त भगवान की जय तो किसके बल पर भगवान के बल पर राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हें शर्म नहीं आए ना तुमने श्रीमान कहा ना महाराज कहा ना पूजन्य कहा झलक जी के दिया झलक के दिया तो डांटने लगे अपने भाई को विश्वामित्र जी ने कहा राम अब करो अपना काम अब प्रभु राम चंद्र जी आए भक्त वस्तल भगवान की जय भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष्य ओर बढ़ रहे हैं सीता मैया ने जगतनाथ अपने सदापति का दर्शन कर लिया और मनी मन क्या विचार कर रही है माँ गिरिजा मैया से प्रार्थना कर रही है शंकर जी से प्रार्थना कर रही है कि ये धनुष हल्का हो जाए कैसे हो जाए बोले कमल के फूल की तरह हो जाए मुझे यही चाहिए मुझे इनके संग जीवन बिताना है मुझे इनके इनके साथ वन में भी रहना पड़े ये कह रही है मैं वन में रहने के लिए तैयार हूँ मुझे मेरे पति यही मिल जाए उस समय भगवान श्री राम ने भी अपनी सदा पत्नी जो उनके संग्रहती है उन्हें आज देखा और भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर बढ़ रहेगे बा आसानी भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को उठा लिया केवल भगवान उस डोरी चलाना चाह रहे थे उसको जो टूट गई थी और धनुष टूट गया जनकपुरी में धनुष को तोड़ा सीता माता संग नाता जोड़ा जनकपुरी में धनुष को तोड़ा सीता माता संग नाता जोड़ा तोड़ दिया धनुष अब माँ सीता प्रसन्न हो गई दिव्य माला भगवान के गले में धारण कर ली और ये हो गया भगवान रामचंद्र जी का सीता मैया के संग स्वयंवर विवाह धन्य प्रभु क्या मर्यादा है ये भगवान ने कहा हम, इस, इस, इस हम नहीं मानेंगे हम अपने पिता को बुलवाएंगे और ब्रह्म विवाह करेंगे तो भगवान ने कहा तो उस समय श्री जनक जी महाराज